सफर आज सनी के साथ आगे भी जाने न तू पो भी, भी है बस यही एक पल है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास काने। आज जान न करो आज जानी की सिद ना करो फिफ्टीज एंड सिक्सटीज के ओल्ड मेलोडीज जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा सफर जी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खाबो के सफर में मैं हूं आपका हम सफर सनी आइए साथियों आज के इस सफर को बनाते हैं बहुत ही यादगार बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाने का हमारा प्रयास रहेगा और हमारे साथ आज के के इस एपिसोड को सजाने के लिए खास मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ हैं तो के सफर में उनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी नमस्कार आपको भी और खाबो का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार और आज मैं लेके आई हूँ आर के ऊपर गाने क्या बात जिसमें ये मिक्सर गाने हैं और आपको आ, सुनते हुए बहुत मजा आने वाला है बहुत एंजॉय करने वाले हैं इसलिए आप जायगा कप ले लें अपने हाथ में और चुस्कियां भरते हुए इस गाने को सुनेंगे तो और भी मजा आएगा ये मिक्सर गाने इसमें उदासी भी है शौकी भी है अपना भी है भक्ति गीत भी है और इस एपिसोड में पूरा मिक्सचर मसाला <laughs> क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गाने आप लेकर आए हैं इस बात का तो हमें यकीन हो गया है अब यकीन के साथ बातें करते करते मुझे याद आ गया किस्मत और मेहनत की बातें हम लोग करते हैं कई बार एक कश्मकश ये रहती है कि क्या ये दुनिया मेहनत वालों की है क्या ये दुनिया किस्मत वालों की है तो बात चल रही तो बातें बातों में बात ये निकल के आई कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी मगर आपकी मेहनत सबको चौंका दे <laughs> तो आइए दोस्तों किस्मत पर भरोसा जरूर रखिए मैं ये नहीं कहूँगा किस्मत के भरोसे मत बैठिए लेकिन उस पर भरोसा कीजिए और मेहनत करते जाइए तब जो है आपके जीवन में सफलता आएगी आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गीत की गाना उदासी भरा है लेकिन सच्चाई है इसमें जिंदगी सच्चाईओं को फेस करते करते कभी इंसान ख्वाबों में भी खो जाता है और कभी उदासी में भी डूब जाता है फिर वो किस्मत को ब्लेम देता है जैसे कि भी कह रहे थे। और ये एक फिल्म आई थी गाँव की कहानी एक गाँव की कहानी नाइनटीन में ये फिल्म आई थी फिफ्टी सेवन में शायद रिलीज हुई थी और ये फिल्म जो है अंग्रेजी फिल्म का दब किया है हिंदी में अंग्रेजी फिल्म का अनुवाद है ये हिंदी फिल्म 1957 में ये रिलीज़ हुई थी और तलत महमूद निरुपमा रॉय माला सिन्हा इस फिल्म के बहुत ही अच्छे हीरो रहे और इस फिल्म के निर्माता रहे बासु चित्रा और मुझे लगता है कि ये फिल्म भी एक मैसेज के तौर पे लोगों के बीच में आई थी सलील चौधरी साहब ने इसे संगीत से संवारा था और दुलाल गुहा ने इसे डायरेक्ट किया था तो आइए इस फिल्म का कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज वाला गीत अभी आपके लिए आप सुना है तो चाह भूल जाए वो खाना क्यों दोबराए दिल रहे रहे के याद दिलाए रात ने क्या क्या पाप दिखाए रंग भरे तो जाल दिखाए बाकी भूली तो सपने टूटे रह गए गम के खा ले रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए छुपाए चलो जहाँ किस ले जाए दिल में दिल का दर्द छुपाए चलो जहाँ किस ले जाए दुनिया पर आई पर आए रात ने क्या क्या प्वाग दिखाए रंग भरे साझाए आखिर घूमी तो सपने टूटे रह गए रंग के काले गाये रात ने क्या क्या ख्वाग दिखाए है है रेडियो आवाज 107.8 खुश रहो बांटो नमस्कार के सफर में आप आप सभी सभी फिर से एक बार स्वागत और बात खूबसूरत गीत आपने आशा करता को अच्छा लग रहा है और कहते हैं आंखें खोलू तो चेहरा तेरा हो आंखें बंद हो तो सपना तेरा हो मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं लेकिन अगर कफन मिले तो हो। <laughs> आप हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। आइए खाबो के सफर में अगले गाने की तरफ चलते हैं विभाजी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कभी किसी का इंतजार किया हाँ इंतजार तो किया हमने कविता भी लिखी इंतजार पे शर्त <laughs> sure बहुत अच्छी लिखी होगी और ये गाना भी इसी पे आधारित है रात भर जागे जाग कर इंतजार करते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं बहुत खूबसूरत गाना है इंतजार भी है जैसा कि आपने भी अनुभव किया होगा और हमारे श्रोताओं ने भी इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती हैं और और स्पेशली जब इंतजार का हो तो उसमें सपने उतावलापन भी होता है और इस गाने के बोलों से ही आपको ये, ये सुनने को और महसूस करने को मिलेगा नैन बिछे हरा काश तुम ना जाते हम्म बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया प्यार का सागर में जिसे देवेंद्र गोयल ने डायरेक्ट किया था और कहानी लिखे थे एम नाजीरुद्दीन और संगीत से संवारा था रवि साहब ने तो इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना है इस फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार मीना कुमारी मदरपुरी मोहन चोटी लीला के कलाकार थे तो आइए इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना जो अभी विपा जी ने याद कराया है प्रेम धवन साहब का लिखा आशा भोसले का गाया हुआ ये गीत प्यार का सागर इस फिल्म का खुश रहो खुशिया पाठ रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं जब जब बात चांद से खेली आंखों में चोली जब जब हमारा प्यार की बोली उस घड़ी सनम तुमको याद हम बार बार करते हैं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 पछताते नैन बिछे बिछेरा में काश के तुम आ जाती जब से तुम गए हमको नहीं बेकरार करते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं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 रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं बचताते नैन बिछेरा काश के तुम आ जाते जब से तुम गए हमको हम नए बेकरार करते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं कर नमस्कार खाबो के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सुनाए हैं रेडियो पुणे की आवाज 107.8 जीरो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात एक खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं रिवाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना भी सनी मेरे पास इंतजार पे है और इंतजार को कैसे किया जा रहा है इस गाने में आप सुनेंगे सजी। एक कंगना का नाम अपने प्रीतम को याद किया जा रहा है इस गाने में कभी वर्षा की खूबसूरती का व्याख्यान है तो कभी चांद और सितारों पर तो बात हो रही है मन को चांद सितारों को नाम दे के प्रीतम की ही बात हो रही है और इसके गाने के बोलों में जैसे आपको मजा आएगा सुनते हुए को जलाए बरखा के आग लगाए जी जी जी ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और ये एक फिल्म आई थी जिसके बारे में सोच रहा था मोहब्बत जिंदगी है जी 1966 में ये फिल्म बनी थी इस फिल्म के कलाकार धर्मेंद्र महमूद अली राजश्री देविन वर्मा नाजिर हुसैन इस फिल्म के कलाकार हैं और फिल्म में जो है एक अलग कहानी इसमें बताई गई है एक अमीर व्यक्ति का मृत्यु यहाँ पर बताया गया उसके लड़का जो है वो इसका वारिश बनता है ये तो सभी को पता है तो इस चीज़ को समझकर एक हीरोइन जो है उससे शादी करती है और बाद में ये कुछ शॉर्ट ट्रेजिडी इस फिल्म के अंदर बताई गई हैं तो आइए इस फिल्म की कहानी आप देखने के बाद समझ पाएंगे तो जगदीश निरुपमा सॉरी जगदीश निराला ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और ओ पी नैर साहब का संगीत है तो इस फिल्म का अब जो गाना है इसे एच एच बिहारी साहब ने लिखा है आशा भोसले ने गाया है तो चले इस फिल्म का ये गीत अभी आपके लिए आप सुना है रेडियो पुमेरी आवाज़ खुश रहो खुशियाँ पाटो रातू को चोरी चोरी बोले मुरा कदना अब तेज कर खाई आए, आएंगे सजना रातों को चोरी चोरी बोले मुरा कंद खुश रहो नमस्कार आप आप आप रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 पर सभी सभी का स्वागत है और बात ही खूबसूरत गाना आपने सुना आशा करता हूं आप सभी को अच्छा तो आइए आगे बढ़ते हैं कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं कि हम भरोसा कभी कभी दूसरों पे कर लेते हैं और जब दूसरों पर भरोसा करते हैं तो मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं इसीलिए किसी ने कहा है ट्रस्ट यूर सेल्फ यानी खुद पे भरोसा रखो तो वो ताकत बन जाती है जब दूसरों पे भरोसा रखोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाती है इसीलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा बैलेंस रखिए कभी कभी आपको दूसरों पे विश्वास या भरोसा रख के चलना पड़ता है लेकिन वहाँ पर अपनी आप पर भी उतना ही भरोसा रखिए कि आप इस चीज को कर पाएंगे आप है है रेडियो पुनेरी आवाज एफएम आइए अगला गाना कौन सा है आपके पास सनी अभी मैं आपको एक भक्ति भक्ति भक्ति गीत की तरफ ले चलूंगी भक्ति में भी प्यार प्यार और और कैसे भक्ति और प्यार का मिक्सचर करते हुए ये गाना फिल्माया गया है आप तो इस गाने को बहुत एंजॉय करने वाले है राधिके तुने बंसरी चुराई, बंसरी चुराई क्या स्टेज पर दर्शाया गया ये गाना है सुंदर सुंदर नृत्य हो रहा है और राधा कृष्ण की छेड़छाड़ है <laughs> जी हां बहुत गाना आपने याद कराया है।, बेटी, बेटे इस फिल्म का है ये गाना है जो नाइनटीन सिक्सटी फोर में रिलीज थी इस फिल्म की कहानी थोड़ा से यूनिक है और इसमें सुनील दत्त सरोजा देवी महमूद अली जमुना शोभा कोटे और भी कलाकार इसमें हैं और इस फिल्म की कहानी इस तरह से है कि एक पिता जो है अपने तीनों बेटों को सुधारने के लिए खुद अंधा बनने का एक्टिंग करता है <laughs> तो इस तरह की बात ही खूबसूरत कहानी इसमें डिज़ाइन किया गया है तो आइए इस फिल्म का ये गीत शैलिंद्र साहब का लिखा है मोहम्मद रफी साहब का गाया है शंकर जैकिसन साहब का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके नाम आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बाटो री चुराई क्या तेरे मन आए बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई काहे कोदार मचाई मचाई रे राधिक तूने बंसरी चुरा राधिक तूने बंसरी चुरा बताए कहाँ छुपाए पर न बताए नट खट कर तूने बंसरी जुड़ राधी के तूने बंसरी जुड़ दिन तेरे गीत सुनाए आ, गीत सुना दिन तेरे गीत सुनाए राधा राधा रत्न लगाए राधा राधा रत्न लगाए सब जग पर राजी राधिके तूने बंसरी राजी राधिक तूने बंसरी चुराई बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई काहे करा राधे राधे आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशिया बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज १०७.८ एफएम बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना बेटा बेटी इस अल्बम का तो आइए आगे बढ़ते हैं अगला गाना कौन सा है जी आपके पास पास अगला गाना गाना मेरे मेरे है है ये गाना उदासी भरा में हरदम इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती कहीं खो गया करना ये इस गाने में उदासी है तड़प है और जैसे कि प्यार का दूसरा कुछ जुदाई है तो इस गाने के बोल ही बता रहे हैं की कैसे जुदाई है ये से जो जो नहीं गया उसी के हो हो गए हम जो ना हो सका हमें। जी जी जी बात खूबसूरत गाना आपने याद कराया है दो बदन इस एल्बम का है जो 1966 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म मुझे लगता है मनोज कुमार आशा पारेख मनोज कुमार सिमी ग्रांत पर किया गया था बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगल लव स्टोरी इसमें बताई गई है तो आइए इस फिल्म का ये गीत आपको सुनाएंगे राज घोसला के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी साहब ने गाया है रवि साहब का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए खाबों के सफर में खुश रहो खुशियां बाटो रहा दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा रहा दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा रह ग में हरदम कोई दिल के खेल दे के महा बतों के बी कोई दिल के खेल दे बता के बाद वो कदम कदम पे जीते मैं कदम कदम पे हारा रहा गिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा रहा ग में हर दंग बदनसीबी जो नहीं तोर क्या है ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तोर क्या है ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तोर क्या के उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा रहा गर्देशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा रहा गर्देशों में हर दम पर जब गमों से पाले मिट रहमित मिटन वे जब गमों से पाले रह मित मिटन वे जिसे मौत ने न पूछा उस जिंदगी ने माँ हा गर्देशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगा कश्ती कभी खो गया किनारा नारा रहा गर्देशों में हरदम क्या बात है खूबसूरत गाना आपने सुना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये गाना जब भी हम लोग सुनते है तो अपने आप गुन चलिए आगे बढ़ते हैं विभाजी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास है रहे ना रहे हम। बागे वाह ये ये गाना नेचर का व्याख्यान कर रहा है और मोहब्बत के साथ और एक कल्पना के साथ इसको गाया गया है तो हम चाहे हो ना हो ये दुनिया चलती रहेगी यहाँ बाग भी होंगे चांद सितारे भी होंगे और हर चीज इतनी ही खूबसूरती से चलती रहेगी इस गाने को आप सुनते हुए ये महसूस कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है अशित सिंह अशोक कुमार सुचित्रा सिंह धर्मेंद्र पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म जिसका नाम था ममता जो 1960 में रिलीज हुई थी 66 में ये फिल्म आई थी और ये एक बंगाल के जो निर्देशक रहे आशित सिंह उसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है चलिए अब इस गाने का लुफ्फ उठाते हैं और इस गाने को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लता मंगेशकर का गाया रोशन साहब का संगीत से सजा रहे न रहे हम महका करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए खुश रहो खुश बांटो एफएम एफएम खुश रहो नमस्कार आप रेडियो पर आप रेडियो पर 107.8 स भी करते तो वो जो है थोड़ा सा जीवन में मुश्किलों को बढ़ा देता है ऐसे में हमें जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें जो है ओवर एक्टिंग या ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दूसरों को जो है मुश्किल देता है तो इसीलिए दूसरों को दुख देने के बजाय दूसरों को सुख देने के रास्ते पे चलना है हमें तो आइए आगे बढ़ते हैं आप सुनाए है आवाज जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना सुनी मेरे पास है ये मोटिवेशनल सॉन्ग है दोस्ती इस अल्बम का 1964 में जो रिलीज़ हुई थी दिव्यांग व्यक्तियों की कहानी इसमें दिखाई गई थी एक अंधा व्यक्ति की और एक पैरों से नहीं चल पाते हैं ऐसे व्यक्ति की कहानी इसमें बताई गई थी तो दुर्भाग्यवश इन दोनों का जो है यहाँ पर मिलन बताया गया और फिर चीज़ें जो हैं उनकी दोस्ती में भी कुछ दरारें आती हैं और लास्ट में फिर हैप्पी एंडिंग बताया गया है खेल की बात यह है कि फिर राजेश प्रोडक्शन का ये फिल्म बनाया था और वो चाहते थे कि एक और इन दोनों को लेकर फिल्म बनाया तो ऐसा कभी भी हुआ नहीं कि वापस ये दोनों एक साथ फिल्म में आ जाए <laughs> लेकिन ये फिल्म उनका ब्लॉग बुस्टर रहा बहुत ही रातों रात ये लोग स्टार बन गए दोनों फिर बाद में पता नहीं इनका किस्मत का सितारा कहाँ चला गया तो दोनों की अपनी अपनी जिंदगी अलग हो गई और फिर वापस जो फिल्म बनाने का सपना था उनका वो पूरा नहीं हो पाया काफ़ी कोशिश की उन्होंने कि दोनों को मिलाकर एक फिल्म बनाए लेकिन दोनों लोग जो है शायद जिंदगी के मुकाम पे अपने अपने जगह पे अलग चले गए सुधीर कुमार और सुशील कुमार ये दोनों ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया था और बहुत ही पॉपुलर हुए रातों रात सुपरस्टार बन गए लेकिन कहानी फिर वहीं पर रुक गई आइए आगे बढ़ते हैं विवा जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है तो चलिए सीधे गाने की तरफ सुनते हैं और इस गीत को आप बहुत ही दिल से सुनिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को छू लेगा खुश रहो खुशिया बातु दुख हो या सुख जब सदा संग रहे को फिर दुख को अपना कि जाए तो दुख ना मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है सुख है इक ढलती आती है जाती है दुख तो अपना साथी है ही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है कोई अपना तो है हमरा तेरे कोई अपना तो है ओ, ओ, ओ, ओ, ओ सुख है एक चाढ़ ढलती आती है जाती है दुख तो अपना साथी है राही मनवा चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है तब जलते हैं पथ के दी पुनिकाह में इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबिय के लीरा हों में हमरा तेरे कोई अपना तो है हमरा तेरे अपना तो है ओ, ओ, ओ, ओ सुख है इक छा ढलती आती है जाती है दुख तो अपना साथी है का मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है तो तो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो आवाज 107.8 एफएम बहुत ही खूबसूरत गाना आपने दोस्ती सुना मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ मजहू सुल्तानपुरी साहब का लिखा लक्ष्मीकांत प्यरेलाल का संगीत से सजा ये गीत राहवा की चिंता सताती है? <laughs> तो आशा करता हमारे को को भी अच्छा लग रहा होगा। अभी कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक और गानों एंजॉय कर रही बहुत ही अच्छे गाने हैं। जब पूरे माहौल बनाकर हम सुनते हैं तो उसका आनंद और भी अच्छा हम कर पाते हैं उसका आनंद ले पाते हैं अगर मैं थोड़ा ही इन गानों को एंजॉय करूँ जी जी अब अगला गाना भी बता दीजिए मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे आ गए हैं कार्यक्रम के जी <laughs> और ये वाला गाना है रहते थे कभी चिन्ह के दिन में हम जान से प्यारों की तरह वक्त और हालात हमेशा एक जैसे से निरहते और इस गाने में उदासी के साथ शिकायत भी है अहूरे हु. इस गाने में अपने महबूब से मिलने की तड़प भी सुनाई देगी <laughs> तो, तो और में को सुनें, बहुत मज़ा जी जी जी जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है बहुत ही अच्छा गीत है एक फिल्म जो आपने पहले भी इस फिल्म का एक गीत हमने सुनाया था ममता इसी फिल्म का ये गाना है रहे ना रहे हम महका करेंगे जो गीत आपने सुना उसी फिल्म का ये गीत है ये भी आर अक्षर से शुरू होता है इसलिए विभाजी ने इस गीत को याद कराया है बजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ रोशन साहब का संगीत से सजा ममता इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना और इसी के साथ हम लोग शाएंगे आपसे इजाज़त एंड बिबा थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर बहुत ही प्यारी बातें प्यारे गाने आप हमें सुनाएं इसलिए आपका ताह दिल से शुक्रिया धन्यवाद आपका भी शुक्रिया सनी और हमारे श्रोताओं का इतने प्यार से इतना अपना वक्त देके हमें सुनने के लिए आप हम हम महसूस कर सकते हैं कि आप इन गानों को अच्छी तरह से एंजॉय कर पा रहे हैं और भी एंजॉय करते रहेंगे इस वादे के साथ आज के एपिसोड में विदा लेते हुए सबको प्यार से प्यार मिला नमस्कार जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका एंड जाते जाती चार लाइने आपके लिए खुशियों से हो न कोई दूरी आपकी रहे न कोई ख्वाहिश अधूरी आपकी रंगों से भरे इस मौसम में रंगों से भरे इस मौसम में रंगीन हो आपकी दुनिया पूरी यही शुभकामना करते हैं एंड हमारे सभी श्रोताओं को भी ढेर सारा प्यार ढेर सारी खुशियां अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी तरह खुशी के साथ तब तक आप बने रही रेडियो पुनेरी आवाज के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा फिर मिलेंगे इस वादे के साथ खुश रहो खुशियां बांटो कमर तूने पहली नज़र जिस नज़र से मिलाई मजा गया मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जिस नज़र से मिलाई मज़ा गया कैसे लहरा के तोरु बरू आ गई कैसे लहरा के तरु भरू आ गई धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा जिस नज़र से मिला ही मज़ा गया मेरे रश के कमर तो न पहरी नजर जिस नजर से मिला मजा गया कैसे लहरा के wow. तू बरू आ गई कैसे लहरा के तू बरू आ गई धड़कन बेताशा धड़कने बेता लगी धड़कन बेताशा धड़कने बेता लगी थैंक यू wow. mm. Very good. Very good. Wow. नमस्कार मी है वल्लरी मकरंद तुवांकर तुहणकर अपन ऐसी रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो आनंदी रहा आनंदी लुटा थैंक यू